उपस्थित आर्य भद्रपुरुषो मुनिगण पूजा के योग मातृशक्ति आचार्य मानभाव प्रिय ब्रह्मचार्य यज्ञ हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये तब समझ में आता है जब हम उस यज्ञ के लाभों को या तो सुन लें या यज्ञ करने से उसके लाभों को अनुभव में ले आये इनके बिना किसी भी कार्य में वो तत्परता नहीं दिखाई देती जैसी तत्परता उस कार्य में दिखाई देती है जिससे उसको साक्षात लाभ होने की सौ प्रतिशत संभावना हो तो स्वामी जी यहां पर कह रहे हैं कि जैसे हमारे जीवन में अनेक दैनिक क्रियाएं करनी आवश्यक हैं अगर वो क्रियाएं अनियमित होती हैं, छूटती हैं, समय पर नहीं हम कर पाते हैं तो इन दैनिक अनियमित क्रियाओं के गलत करने के कारण से हम शरीर से रोगी भी हो जाते हैं फिर हमें ठीक होने में काफी समय लगता है लेकिन यदि हम सब प्रकार से अपनी दैनिक क्रियाओं को नियमित करते रहते हैं उसको नित्य कर्म मान के करते रहते हैं तो हमारे मन को भी स्वस्थता मिलती है और शरीर भी आरोग्य बनता है तो उन दैनिक और नित्य कर्म की क्रियाओं में यज्ञ भी एक नैतिक कर्म है प्रतिदिन इसको किया जाना चाहिए और उस यज्ञ में पांच विभागों पांच विभागों में विशेष विशेष आहतियां दी जाती हैं विशेष विशेष वहां कार्यक्रम बनाए जाते हैं तो प्रत्येक ग्रस्थ को पांच महायज्ञ प्रतिदिन करने ही चाहिए इसके बिना उसका जीवन शुष्क रहेगा जीवन में व्यर्थता मालूम पड़ेगी जीवन में कोई सार दिखाई नहीं देगा क्योंकि जिस परिवार में यज्ञ में सात्विक क्रियाएं कम होने लग जाती हैं, या सात्विक क्रियाए करने में लोग रुचि नहीं रखते वहां स्वाभाविक है फिर तामसिक और रजोगुणी क्रियाएं होंगी ही क्योंकि क्रिया तो होगी या तो सतोगुणी होगी और सतोगुणी कर्मों को अगर हम रोकते हैं शुभ कर्मों से हम अपने हाथ खींचते हैं तो स्वाभाविक है फिर रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित जो कर्म होंगे वो हमारे परिवार के लिए घातक सिद्ध होंगे इसलिए स्वामी जी यहाँ पर जोर दे के कहते हैं कि हमें यज अपनी दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित कर लेना चाहिए अब आगे चलते हैं। स्वामी जी यज्ञ से संबंधित बात को बताते हुए कहते हैं कि होम करने से कोई ये समझ ले कि कोई देवता प्रसन्न हो जाएगा कोई हमारी ऐसी मनोकामना पूरी हो जाएगी किसी शत्रु का विनाश हो जाएगा किसी मुकदमे में जीत हो जाएगी इस, इस तरह की कामनाएं जो लेकर के हम किसी कार्य को करते हैं तो कई बार हमें घोर निराशा का भी सामना करना पड़ता है और ये कामनाएं ऐसी हैं कि इनसे ईश्वर का सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है तो सात्विक कर्म के लिए हमारे अंदर सात्विक कामनाओं की बात तो समझ में आती है पर राग द्वेष के बस में होकर के अगर हम किन्नी क्रियाओं के लिए किन्नी मनोकामनाओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं या कोई याजी कर्म करते हैं अगर नहीं होता है तो फिर हमारी उस ईश्वर से उस याजी कर्म से श्रद्धा ही हट जाती है तो स्वामी जी कहते हैं यज्ञ से क्या होता है तो कहते हैं स्वामी जी कहते हैं कि यज्ञ से सुवृष्टि सुंदर वर्षा होती है एक तो असुंदर वर्षा भी होती है इसका मतलब यह हुआ इराक और अमेरिका का जब युद्ध चल रहा था तो वहां भी वर्षा हुई तो वो जो वर्षा हुई उसमें घातक रसायन मिले हुए थे वो वर्षा का जो पानी था विचित्र तरह का था उसका रंग सांप जैसे आता है ऊपर से बूंदे झरझर करके नीचे बहती है गिरती है ऐसा नहीं है कुछ अलग रंग था मटमैला जैसे गंदला काला और वहां बताते हैं कि वो युद्ध के कारण से इस तरह की आकाश से वर्षा हुई तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं सुवृष्टि समय पर वृष्टि समय पर वर्षा यदि हो जाती है तो किसान की है किसान की जरूरतें पूरी होती हैं और एक दिन माननीय श्री डॉ धर्मवीर जी भी बता रहे थे कि हमारे भारत में अभी ऐसे भी व्यक्ति हैं जो यज्ञ से वृष्टि कराने की बात बहुत दृढ़ता से कहते हैं और कितने ही उन्होंने वृष्टि यज्ञ कराया और बरसा हुई तो इससे क्या पता लगता है कि अगर विधि विधान से हम कुछ करते हैं तो उसका निश्चिति फल आता है तो स्वामी जी कहते हैं कि एक तो यज्ञ करने से सुवृष्टि और वायु शुद्धि वायु शुद्धि होती है स्वाभाविक है जहां पर धुआं हो कोई फैक्ट्री चल रही हो चारों तरफ उस धुएं का आगमन हो रहा हो और उस स्थिति में अगर हमारा आपका घर वहां पे है तो स्वाभाविक है कि उस परिवार के सदस्य स्वस्थ नहीं रह सकते वो धुआ वो विष वो आएगा और आने के बाद वो हमारे शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकता तो इसलिए जब किसी को कोई विशेष रोग हो जाता है टीबी हो गई या और कोई जिसका संबंध सीधा सीधा वायु से हो तो उसको कहते हैं कि अब तुम गांव में जाओ खुले वातावरण में घूमो टहलो व्यायाम करो ताकि जो जहरीली वायु जो हम ले रहे हैं उससे हमें थोड़ी मुक्ति मिले तो इसलिए शुद्ध वायु का हमारे जीवन में भी बहुत अनिवार्य भाग है तो कहते हैं कि ये सुवृष्टि और वायु शुद्धि होम हवन आदि से होती है इसलिए होम करना चाहिए आदि से यहां पर वृक्षारोपण भी ले सकते हैं हवन आदि वृक्ष लगाएं तो वृक्ष लगाने से भी वायु वायुमंडल शुद्ध होता है वर्षा अच्छी होती है और हमारे शरीर को ऑक्सीजन भी बहुत अच्छी मिलती है क्योंकि सब प्रकार के नए रोग बुद्धि वैशद को वायु और जल का ही आधार है स्वामी जी कहते हैं कि चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो शरीर में अगर उसको पथ से खान पान मिल रहा है वायु शुद्ध मिल रही है फल शुद्ध मिलते हैं और औषधि उसको ठीक तरह से मिल रही है पथ का पूरा परहेज कर रहा है वायुमंडल शुद्ध है तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति केवल पथ के आधार पर ही अपने रोगों से छूट सकता है कुछ अंश में दवाई भी काम करेगी लेकिन अगर वातावरण बहुत मलिन है वायु बहुत दूषित है खाद्य पदार्थ बहुत दूषित है तो दवाई काम तो कर सकती है पर बहुत देर में काम करेगी तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि इस यज्ञ से एक तो वायु की शुद्धता होती है और दूसरा क्या कहते हैं बुद्धि वैश्य जब मन प्रसन्न होता है तो बुद्धि विकसित होती है अच्छी अच्छी बातें आती हैं मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं और जब मन खिन्न रहता है अप्रसन्न रहता है तनाव में रहता है बीमार रहता है तो ऐसी स्थिति में फिर अच्छे विचार नहीं आते किसी से बोलने की इच्छा नहीं किसी से कुछ कहने की इच्छा नहीं कोई बोलता है तो क्रोध आ जाता है तो चिड़चिड़ापन कई तरह की ये मानसिक बीमारियां आदमी को पकड़ लेती हैं यदि उसका स्वास्थ्य ठीक ना हो तो तो कहते हैं कि बुद्धि विकसित होती है और इसको करने में वायु और जल का ही आधार तो वायु और ये जो जल ये जो दो तत्व हैं ये हमारे पूरे शरीर को स्वास्थ्य देते हैं पूरे शरीर को उत्साह प्रदान करते हैं इसलिए सुबह सुबह की वायु में सबको टहलना चाहिए जो लोग सुबह की वायु में भी नहीं टहलते और कमरों में भी पड़े रहते तो हैं वो सोचते है कि कोई आवश्यकता नहीं है तो इसका मतलब है कि आज तो नहीं लेकिन उनको धीरे धीरे कोई ना कोई बीमारी पकड़ने वाली है ही क्योंकि वो सब बीमारी का इंतजाम कर रहे हैं बीमार होने का इंतजाम करते हैं तो कहते हैं वायु और जल हमारा शुद्ध होता तो हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहता है आगे कहते हैं इसमें दृष्टांत सुनो कि इन दिनों पंडरपुर में बड़ा हैजा जारी है ये उस समय का व्याख्यान स्वामी जी यहाँ पर दे रहे है जब पंडरपुर शायद महाराष्ट्र में पड़ता है क्योंकि ये व्याख्यान जो संपादित हुए हैं महाराष्ट्र में हुए है तो वहां पंडरपुर कोई स्थान है तीर्थ स्थान है पौराणिकों का तो कहते हैं कि वहां इस समय विसूचिका फैली हुई है यानी हैजा फैला हुआ है और क्या हो रहा है वहां पर कहते हैं वहां का जलवायु ही बिगाड़ का कारण हुआ तो कहते हैं कि ये हैजा क्यों फैला ये विसूचिका ये हैजे करोग आज भी हैजा फैल जाता है कई बार चूहा चूहा अगर कहीं सड़ा गला डाल दिया गया तो उससे भी कई बार रोग फैल जाते हैं तो ये जो संक्रामक रोग जो फैलते हैं ये वायु जब प्रदूषित हो जाता है जल प्रदूषित होता है तब इन रोगों का आक्रमण मनुष्य के ऊपर होता है और उससे हजारों आदमी मृत्यु की गोद में चले जाते हैं कालकवलित हो जाते हैं एक को एक को बचाया पता लगा कि एक को बचाने आए और दो और बीमार पड़े एक को शान में लेके गए पता लगा तीन और मर गए अब ढोते रहे लास्ट लास पे लास्ट ढोते रहे तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं हाँ भी आजकल इनके इलाज खोज लिए गए हैं लेकिन फिर भी पूरी तरह से तो समाप्त नहीं हुए हैं तो कहते हैं कि ये वहां मेला था तो वहां पर भी बहुत सारे लोग बीमार पड़े फिर एक दूसरा उदाहरण देते हैं हरिद्वार में एक समय मेला हुआ था तो कहते हैं वहां पर वायु बिगड़ने से हजारों मनुष्य कालवश हो गए वहां स्वामी जी उस समय विद्वान थे वहां मौजूद थे जब ये संक्रामक रोग फैला क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में लोग हरिद्वार जाते हैं अभी भी जाते हैं पहले भी जाते थे अब उनके लिए सोच की ठीक से व्यवस्था नहीं खाने की ठीक से व्यवस्था नहीं रहने की व्यवस्था नहीं और खुले में आदमी शौच जाए कोई शुद्धि का ध्यान नहीं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा वाई तो बिगड़ेगा ही तो कहते हैं कि जब स्वामी जी को पहले ही ये आभास होगा कि यहाँ पर अब बीमारी फैलने वाली है लोग मरेंगे तो स्वामी जी से किसी ने पूछा कि महाराज क्या करें कुछ आदमी मरने शुरू हो गए थे तो स्वामी जी ने कहा कि अब इसका एक ही उपाय है कि बहुत सारी लकड़ियां लाओ कंडे लकड़ियां सूखा ईंधन लाइए और उस पर घी डालिए घी और सामग्री डालते रहिए बिना मंत्रों के ही डालते रहिए क्योंकि उस समय मनुष्यों की जान बचाना मुख्य था मंत्रोच्चारण करना मुख्य नहीं था तो उसके प्रभाव से बताते हैं कि काफी लोग बच सके और भोपाल गैस कांड से तो हम सब परिचित हैं जहरीली गैस जब ऋषि थी तो एक पुस्तिका में एक घटना आई थी कि वहां पर एक परिवार ऐसा था कि जिसके परिवार में से कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं हुआ उस गैस के प्रभाव से तो पता लगा भी क्यों नहीं हुआ तो उसने बताया कि जब मुझे थोड़ा भी आभास हुआ कि जहरीली सुर। गैस रिस रही है और भागम भाग हो रही है लोग भागदौड़ कर रहे हैं जान बचाने के लिए तो फिर हमने उसी समय यज्ञ करना शुरू कर दिया तो उस परिवार का कोई भी सदस्य उस वायु से उस जहरीली वायु से कोई प्रभावित नहीं हुआ इससे पता लगता है कि ये यज्ञ जो है हमारे लिए कितना उपयोगी है आगे कहते हैं ब्रह्मांड में संचार करने वाला जो वायु है वही जीवन का हेतु है तो ब्रह्मांड में संचार करने वाला जो वायु है यानी कहते हैं कि सात किलोमीटर तक ये वायुमंडल है उसके बाद फिर वायु लेकर के जानी पड़ती है कृत्रिम ऑक्सीजन लेकर जानी पड़ती है सिलेंडर लेकर जाने पड़ते तो सात किलोमीटर ये जो वायु है यही हमारे जीवन का कारण है और अगर इसको शुद्ध नहीं रखा गया तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता ही है इसलिए जो बहुत घनी वस्तियों में रहते हैं और जहाँ चारों तरफ फैक्ट्रियां हैं कारखाने हैं उद्योग तो औद्योगिक क्षेत्र है तो वहां करके प्राय लोग बीमार अधिक रहते हैं जो शुद्ध वायु में रहते हैं उनको बीमारियां कम आती तो कहते हैं कि वही जीवन का हेतु है अंतरवायु द्वारा ठीक ठीक व्यापार होवे और अंतरवायु क्या है जब हम प्राणायाम करते हैं तो अंदर की अशुद्ध वायु को बाहर फेंकते हैं और बाहर की शुद्ध वायु को हम अंदर लेते हैं तो जब व्यक्ति प्राणायाम करता है तो उसके पैर से लेकर के सिर तक सभी अंग अवय निरोग और पुष्ट हो जाते हैं क्योंकि सामान्य सांस लेने पर वो प्रकोष्ठ जो होते हैं छोटे छोटे वो बंद रहते हैं उनमें शुद्ध वायु सामान्य सास लेने से नहीं पहुंचती जब हम विशेष श्वास का अभ्यास करते हैं खुली हवा में तब उनमें भी वो वायु पहुंच करके और वहाँ पहली जो बिशैली वायु होती है वो निकलती जाती है और शुद्ध वायु अंदर आती जाती है तो प्राणायाम का फिर लाभ मिलता है तो कहते हैं इसलिए प्राणायाम भी हमें शुद्ध वायु में करना चाहिए और कहते हैं कि इसलिए बाहर का ब्रह्मांड वायु शुद्ध रहना चाहिए अच्छा प्राणायाम जब सार्थक होगा जब बाहर का वायु ठीक होगा और अंदर की वायु भी गंदी और बाहर की वायु भी गंदी तो प्राणायाम कितने ही कर लीजिए उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा प्रभाव और हो सकता है जैसे कई लोगों की आदत होती है कि जब सोते हैं तो पूरा पैक होकर के सोते हैं यानी सिर ढक लेते हैं पूरी तरह से ऐसी में होता क्या है कि जो शुद्ध वायु का तो प्रश्न ही नहीं है जो आ, जो निकल रही है वो भी अंदर और जो ली जा रही है वो भी अंदर तो ऐसी में आदमी खुद बीमारी मोल लेता है इसलिए कम से कम नाक खुली रख कर के सोना चाहिए ताकि बाहर की वायु का स्पर्श होता रहे और ताजगी बनी रहे शरीर में तो कहते हैं कि बाहर की वायु का भी शुद्ध रहना बहुत आवश्यक है ब्रह्मांड वायु शुद्ध करने के लिए यज्ञ कुंड में घी आदि पुष्टि कारक कस्तूरी केसर आदि सुगंधित द्रव्यों का हवन करना चाहिए कहते हैं कि जो वायु हम बाहर अनुभव करते हैं और बहुत सारे क्षेत्र में ये फैली हुई है तो उस वायु को शुद्ध करने के लिए आवश्यक है कि हम यज्ञ के द्वारा उन सुगंधित पदार्थों को अग्नि के द्वारा सब जगह फैलाएं सुगंधित है पौष्टिक है तो इन पदार्थों का वायुमंडल में जितना जितना प्रवेश होगा वह वहां का वायु शुद्ध होता चला जाएगा तो इसलिए हमें इनसे हवन करना चाहिए सुगंधित द्रव्यों के दहन से ब्रह्मांड वायु की दुर्गंध का नाश होता है तो कहते हैं कि जब हम सुगंधित द्रव्य जलाते हैं तो स्वाभाविक है कि अग्नि के अंदर वो एक ऐसा सामर्थ्य रहता है कि वैसे हम घी खाते हैं तो मुझे ही लाभ हो सकता है वृक्ष लगाते हैं तो बहुत थोड़ी दूर तक लाभ हो सकता है लेकिन जब अग्नि में कोई सुगंधित पदार्थ डाला जाता है तो अग्नि उसको सूक्ष्म करके बहुत दूर दूर तक तो फैला देती है वायु के द्वारा यानी उसके परमाणु जो है उसके जो कण है बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं यानी आकाश तक चले जाते हैं और जहां जहां जा, जाते हैं वहां वहां जो रोग को बढ़ाने वाले जो कीटाणु है वो खत्म होते चले जाते हैं कोई कह सकता है भाई ये तो हिंसा हो गई तो इस हिंसा से तो हम बच ही नहीं सकते ये तो होगी ऐसे तो हम बच नहीं सकते तो ये अपरिहार्य हिंसा है ये तो करनी है और वो जो छोटे छोटे जीव मर रहे हैं जो हमारे शरीर को बीमार करेंगे वो महत्वपूर्ण है या हम महत्वपूर्ण है अगर हम महत्वपूर्ण नहीं है नहीं है तो ठीक है टीवी के कीटाणु पी लीजिए टीवी हो जाएगी क्योंकि टीवी के कीटाणु को मारना तो है ही नहीं हिंसा हो जाएगी तो कुछ ऐसी हिंसाएं होती हैं कि जिनको हम रोक नहीं सकते और ये बैक्टीरिया मारने के लिए ये जीवाणु और ये जो इस तरह के जो वायरस होते हैं उनको मारने के लिए ये चीजें बहुत उपयोगी होती है आगे कहते हैं कि इस हवन के कारण जो सुगंध उत्पन्न होता है उस सुगंध के सम्मुख वायु के सब दुष्ट दोष दूर होकर नैरक उत्पन्न होता है कहते हैं कि इसके कारण से ये जो हम यज्ञ करते हैं अब एक जगह यज्ञ किया और पूरे अजमेर में वायु मंडल सुगंधित हो जाए ये संभव नहीं घर घर में यज्ञ होने चाहिए पहले लोग राजे महाराजे स्वामी जी कहते हैं कि पहले के लोग बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे तो लोग स्वस्थ रहते थे गाय का घी खाते थे दूध पीते थे यज्ञ करते थे और स्वस्थ रहते थे तो घर घर में जब यज्ञ होगा ये मान करके कि मुझे स्वस्थ रहना है मुझे समाज को स्वस्थ रखना है मुझे अपने राष्ट्र की संतान को स्वस्थ रखना है इसलिए हमारा कोई भी कार्य बिना अग्नि के पूरा नहीं होता है हम दीक्षांत संस्कार कराएं हम उपनयन संस्कार करें हम विवाह संस्कार करें सोलह संस्कारों में से कोई भी संस्कार अगर हम करते हैं तो उसमें अग्नि देव के बिना वो संस्कार पूरा नहीं माना जाता है हर संस्कार में अग्नि की आवश्यकता होती है क्यों बिना अग्नि के भी हो सकता है हो सकता है आपत्तिकाल में हो सकता है तो कहते हैं कि प्रत्येक संस्कार में हम अग्नि की आवश्यकता अनुभव करते हैं और वो इसलिए ताकि हमारी एक तो अच्छी भावना बने और उस अग्नि में जो कुछ हम डाल रहे हैं वो वायुमंडल में जाए और उससे हमारा वायुमंडल शुद्ध हो और हम सबके सही स्वस्थ हो क्योंकि जिस देश के बीमार लोग हैं जिस देश में रूग्ण लोग रहते हैं जिस देश में कमजोर हैं नशे पते करते हैं जिस देश के युवक वो देश अपना उत्तरदायित्व तो कैसे निभा सकता है वो देश समृद्ध कैसे होगा उसका पतन होगा और हो रहा है क्योंकि लोगों के उत्तरदायित्व तो उनके मन से इसलिए समाप्त हो गए क्योंकि उन्होंने धार्मिक कार्यों को करना छोड़ दिया अपनी जिम्मेदारी जिम्मे अपना उत्तरदायित्व तो नहीं समझते परिणाम ये हो रहा है कि जगह जगह जगह जगह देश के अंदर ही देशद्रोही संस्थाएं खड़ी हो रही है और न जाने क्या क्या चल रहा है तो कहते हैं कि ये, ये जो है इस तरह से यज्ञ को प्रतिदिन हमें एक अनिवार्य कर्तव्य मान करके करना चाहिए स्वामी जी कहते हैं अब कोई कोई अरबाचीन लोग ऐसी शंका करें कि पदार्थों का दहन होने से उनका पृथक होकर उनके गुण नष्ट हो जाते हैं स्वामी जी कहते हैं कि कुछ आधुनिक पीढ़ी वाले लोग इस तरह से प्रश्न करें कि जब हम अग्नि में किसी भी पदार्थ को डालते हैं तो पदार्थ को डालने से वो सूक्ष्म हो जाते हैं और वो सूक्ष्म कण बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न भिन्न हो जाते हैं अलग अलग हो जाते हैं जब अलग अलग हो जाते हैं तो क्या होता है कि उनके गुण नष्ट हो जाते हैं पहले तो उनके गुण थे आप इसको यूं समझ सकते हैं कि जैसे लौकी की सब्जी है एक तो यह है कि एक व्यक्ति ने सब्जी को उबाला नमक हल्का डाला और जीरे का छौक लगा करके उसने सादी सब्जी को खाया अब एक दूसरी गृहिणी उसी लौकी की सब्जी को इस तरह बना रही है उसमें मिर्च उसमें मसाला उसमें ये और वो उसको बिल्कुल लौकी का जो प्राकृतिक जो रूप है वो बिल्कुल लुप्त हो गया अब उसको खाइए तो ये जो सादी सब्जी जो खा रहा है ये निरोग रहेगा और वो रोगी पड़ेगा इसलिए विदेशों में लोग भारतीयों की तरह ये ऐसा नहीं करते जैसे भारतीय करते हैं खूब चटपटा करके खाओ वहां पर आपको सादी उबली सब्जी मिलेगी उबले आलू मिलेंगे उबली लौकी मिलेगी जो भी वहां हो रहा है वो उबला हुआ मिलेगा अब ये आपकी मर्जी कि आप वहां अपने हिसाब से नमक मिर्च लगाएं खाएं वो एक अलग बात पर मिलेगा वहां उबला हुआ तो इससे पता लगता है कि कि सादी चीज जितनी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है उस वो कृत्रिम रूप से बनाई गई वस्तु हमारे लिए उतनी लाभदायक नहीं होती तो कहते हैं कि जैसे इनके गुण नष्ट हो जाते हैं लौकी के पालक के और किसके भिंडी के तो ऐसे अग्नि में जब हम कोई पदार्थ डालते हैं तो उनके गुण नष्ट हो जाते हैं फिर हवन करने से क्या लाभ तो इसके समर्चा आगे करेंगे हाँ जी को भी प्रश्न पृष्ठ इच्छती चेत पृछतु हाँ जी किताब सिंह जी पूछेंगे नहीं आर्यश्वर जी आर्यश्वर जी या तो आप ये, या तो माइक आपके पास आ जाए या आप माइक के पास आ जाओ दोनों में से एक काम करना होगा हाँ सर जैसे हमें संध्या का दिन होती है और संध्या मतलब माहौल अपने कमरे में बैठ के भी करते हैं या उसके साथ तो प्राणायाम भी करना होता है और कमरे में पखन ला देते हैं उस समय करते हैं प्राणायाम भी करते संध्या की करते हैं तो ये हानिकारक है या सही है और यदि ये हानिकारक है तो बाहर तो माहौल ऐसा है नहीं बैठ सकेंगे तो क्या करें नहीं अगर बाहर माहौल कैसा है मतलब गंदा वायु है ठंडा है या लगते हैं। हाँ हाँ तो ऐसी स्थिति में खिड़कियाँ सारी खोल सकते हैं खिड़की खोल करके दरवाजे थोड़े खोल करके फिर आप कर सकते हैं तो इसमें हानि नहीं होनी चाहिए बहुत कम हानि होगी बहुत कम अब ये मेहनत करनी पड़ रही ना चलिए कोई बात नहीं मेहनत के बिना तो कुछ मिलता भी नहीं है जी यहाँ पे एक बात आई थी कि द्वारा वायु की शुद्धि वायु की शुद्ध किया जाता है उससे नए रोग प्राप्त हो होता है एक उदाहरण किया था वृक्ष लगाने का मैं पूछना चाहती हूँ की जैसे एक और उदाहरण हो सकता है जैसे सामान्य रूप से जो बिजली के वस्तु आते हैं या पंखे तो पंखा सेवेंटी टू सेवेंटी देता है ऐसे ट्रूबलाइट्स है वो 40, टू फोर्टी या 50 वॉट्स के आगे हम कुछ वैज्ञानिक है जो एच एस टी बहुत कम ही ऊंचा लेते हैं ऐसे ट्रूबलाइट्स पंखे बना रहे हैं वो वैज्ञानिक और एक बंदा इस तरह के पंखों को ट्रूबलाइट को खरीद के काम करता है तो उसका एच माना जाएगा कि नहीं माना जा सकता क्योंकि जहां पर लोगों को शुद्ध वायु उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में उससे लाभ उठाया जा सकता है मतलब नहीं हो रहा है उससे बस ऊर्जा ज्यादा हो रही है। नहीं ऊर्जा तो ठीक है लेकिन अगर वायु का शुद्धिकरण नहीं है तो केवल ऊर्जा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा वायु का शोधनकरण में तो उससे लाभ नहीं मिलेगा ना मतलब मेरी दृष्टि में इसे यज्ञ कहा जा सकता है क्योंकि हम प्रकृति की कोई भी चीज बचाते हैं और उसका संयम से प्रयोग करते हैं तो एक प्रकार के वो यज्ञ ही है करते हैं तो करते हैं। जी और उसका के संस्कार उनका प्रभाव पड़ता है। का ज्ञान रूप संस्कार पड़ेंगे आत्मा पर उनका ज्ञान रूप संस्कार पड़ेगा जैसे मन पढ़ते मन पर तो भौतिक संस्कार पड़ते हैं और आत्मा पर ज्ञान के संस्कार पड़ेंगे कि मैं ऐसे ऐसा किया और जो भौतिक संस्कार हैं वो तो आत्मा पे नहीं पढ़ते वो मन पर पड़ते हैं मतलब संस्कार कोई ऐसी चीज नहीं है कि जैसे एक रेखा खींच दी और उसको कोई छाप पड़ गई हो संस्कार का मतलब है जब हम किसी भी काम को बार बार करते हैं तो उसके संस्कार मन पर तो पड़ते ही हैं लेकिन सोचने विचारने के जो संस्कार है वो आत्मा पे पड़ते हैं क्योंकि आत्मा ही सोचने विचारने वाला है तो ज्ञानात्मक संस्कार आत्मा पे मान सकते हैं और मन के द्वारा चूकी करते हैं तो इसलिए कर्माश चुकी मन से संबंधित है तो कर्माश रूपी जो संस्कार है वो मन के द्वारा पड़ता है ठीक बाकी कल अच्छा और समय में कम कर देता हूँ यानी मेरा पठन पाठन पंद्रह तक चल, चला सकता हूँ है ना अगर मैं बढ़ जाऊँ तो एक दो मिनट तो थोड़ा मत टोकना लेकिन लेकिन पंद्रह मिनट छह पंद्रह तक करूंगा ताकि थोड़ा अवसर और मिल जाए